संख्या निरूपण उससे पहले एकत्व संख्या और एक पृथक को सिद्ध करेंगे औेद होता है पहले इसलिए एकत्व को सिद्ध करेंगे और एक को सिद्ध करेंगे पृथक्व नाम का ना, भी गुण इनके यहां है इमो पृथक इस व्यवहार कारणीभूता गुण का नाम ज्ञान का गुण का नाम विभाग इस ज्ञान का नाम संयोग इसे तीन अलग लोग मानते हैं घट पठ पठ पृथक घटा भिन्न इसे भेद है ना घट और पट भिन्न है इसे घटपट पृथक है बोल रहे हो तो पृथक भिन्नत्व तो नहीं है ऐसे कई लोग मानते हैं कि ज्ञान के स्वरूप में अंतर होने से विषय में भेद मन नहीं पड़ेगा इमो इमो कहा है? इमो एक है, इमो तो में नहीं जाती है तो एक अनेकों तर्क यहां पर इतना विचार नहीं जा रहे संक्षेपे बता दी एक पृथक है एक वस्तु का दूसरे में जो पृथक देख रहा हैं वो एक पृथक वही वस्तु को दो वस्तुओं के साथ पृथक देख रहे हैं तो द्वि पृथक हो जाएगा प्रतक्त, एक वस्तु अनेकों में जाएगा तो द्वि त्रि जा चतुरादी पृथक होते जाते हैं यानी पहले हम आकाश मे आकाश मह में रहने वाला एक पृथक को सिद्ध करेंगे उसके द्वारा काल दिशा में भी सिद्ध हो जाएगा संख्या एकत्व एक निरूपण विवादास्पदमा पक्ष में लिख लें विवादास्पदम् आकाशं। गुण गुण वाद, वाद, विवादास्पद स्पर्शव असमय कारण अदृष्ट गुण्रय साध्य द्रव्यवाद विवादस्पद आकाश है वो कैसा है स्पर्शवान द्रव्यों में रहने वाले गुणों के असमवय कारणीभूत अध गुणों का आशय होता है स्पर्शवत द्रव्य गौण पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों स्पर्श होता है ना स्पर्शव द्रव्य से क्या लेंगे हम पृथ्वी जल तेज वायु उनमें रहने वाले गुणों के गुण कौन है प्रभु स्पर्श आदि उनका असमवय कारणीभूत उनके असमय कारणीभूत अद्विष्ट गुण को लेना दुष्ट गुण नहीं ये संयोग है दो में रहने वाला है है ना जैसे पार्थिव कार्य घट उसका असमय कारण कौन है संयोग दो को जोड़ा तो घट बना तो संयोग क्या है असमय कारण है लेकिन संयोग कैसा होता है दो में रहने वाला है सिर्फ दृष्ट कहेगा द्वयोह तिष्ट दृष्टार दो में रहने वाले का नाम दिष्ट है संयोग दिष्ट है विभाग दृष्ट है है ना इसे इनको छोड़ दो अद्विष्ट गुणों का आश्रय होता है अद्विष्ट गुण कौन है शब्द शब्द दो में रहने वाला नहीं है और स्पर्श्रो में रहने वाला भी नहीं है इस वृत्ति गुणों जमवाय कारण जो अद्विष्ट गुण है उनका आश्रय होता है क्योंकि वो द्रव्य है अथवा भूत प्राप्त है जैसे पटा आरंभक तंतु पट का आरंभ जो तंतु आरंभवाद में किसी भी द्रव्य का जो आरंभ होता है तो एक द्रव्य से कभी हो नहीं सकता है एक धागे को लेकर के कपड़ा बना नहीं सकते कम से कम दो धागा चाहिए कपड़ा बनाने के लिए भैया एक धागा यू लगा दिया दूसरा यू लगा दिया यू यू यू इसको घुमाते जाओ लंबी धागा है, घुमाते जाओ, कपड़ा नहीं तो आतंक कैसे बनेगा एक कठिन तो इसलिए कहते कि देखो जो आरंभवाद में द्रव्य के आरंभ उत्पत्ति जो होता है एक द्रव्य से कभी नहीं होती कम से कम दो चाहिए दो होगा तो दो संयोग हो जाएगा और संयोग जो हुआ वही असमय का आरंभवाद में बिना दो के संयोग का कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता अथवा के? के तो संयोग या तो विभाग दो में एक होना जरूरी तब कोई कोई कार्य पैदा होगा अनेक द्रव्यों से होती तो पट का आरंभ जिन अनेक तंत्रों से होता है उसे रूप आ गुण ऐसे है हैं जो की पटगत रूपादि के प्रति कारण है तंतुगत रूप गाय पटक रूप के कारण है तंतु का स्पर्श पट के स्पर्श के प्रति कारण है तंतुगत अनेक संख्या पटगत एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव बन रहे हैं। मैं तंतु रूपा कारण में रहने वाला गुण वे कार्य में रहने वाले गुणों के प्रति कारण होते हैं उसको इसलिए हम कारणगत गुण जो है कार्यगत गुण का असमय कारण है जैसे तंतु लाल रंग का है तो कपड़ा लाल रंग का हो गया तो तंतु का जो लाल रंग क्या कहेंगे पट के लाल रंग के प्रति वो असमय कारण है ऐसे असमय कारणों में हमें उन कारणों गुणों को लेना है जो अद्विष्ट गुण है लेना है अद्विष्ट गुण को लेना है तो ऐसे तो अनेक अनेक गुण होते हैं ना पृथ्वी भी चौदह गुण है गिना दिया है आपने है? तो इस तरह से अनेकों गुण किसमें 14, किसमें 12, किसमें 11, किसमें चौदह गिनाया आपने वाई में भी इसलिए कहते हैं कि ये जो गुणों में से स्पर्शवत गुण स्पर्श में स्पर्श गुण द्रव्य उनमें जो रहने वाले गुण उन गुणों के प्रति जो असम कारणभूता दूसरा गुण मैंने कारणगत गुण लेकिन उन गुणों में से कौन से गुण लेना है हमें अद्विष्ट गुण लेना कारणगत अद्विष्ट गुण को लेना उन गुणों का जो आश्रय है उसका नाम आकाश होता है द्रव्यवाद पठारंतु पठारंतु के समान और आकाश में देख लो आप कि संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग इनमें से देख लीजिए संयोग विद्विष्ट है विभाग विद्विष्ट है पृथक विद्विष्ट है, है ना अब बचा कितना शब्द संख्या परिमाण संख्या एकत्व एक को छोड़ करके बाकी सब दुष्ट हो जाएगा द्वितीय संख्या दो में रहेगा संख्या तीन में रहेगा तो अदृष्ट नहीं है इसे संख्या में यदि लेंगे तो, एकत्व संख्या लेनी पड़ेगी और शब्द तो उसका विशेष गुण है वो किस असम कारण होता नहीं शब्द भी चला गया केवल असमवाणी गुण लेना है अदृष्ट गुण असंवय कारणता अदृष्ट गुण लेना है तो इसलिए वो भी चला गया तो बचेगा कौन आपका पास एकत्व संख्या और एक प्रत प्रत में भी, भी नहीं। एक पृथक् वो अद्विष्ट हो जाएगा एक पृथक भी, है। एक भी है। दो में नहीं रहते हैं से ये दो की सिद्धि होगी द्रव्यवाद पठारंत पठारंत के समान जैसे तंतु में भी एकत्व रहेगा और एक प्रत भी रहेगा एक तंतु में एकत्व रहेगा और एक प्रतत्व भी रहेगा इनमें शब्द और परिमाण किस मैंने परमहत्व के प्रत्याशों का एकत्व और पृथक में एक पृथक देना पड़ेगा वे ही यहाँ पर साधकोटि में आएंगे किसरा उपाधि देना चाहता तो है तो उपाधि है स्पर्शवत्म उपाधि है असम क्यों स्पर्शवान घटादी नाम अपे तो प्रसंगा समस्या होगी स्पर्शवान वे भी का आश्रम हो जाएंगे जबकि घट का गुण व्य के प्रति असमय कारण नहीं होता घट से घट पैदा नहीं होता यही सबसे भारी समस्या है आज आएगा चांद्यवादी असत कार्यवाद को खंडन खंडन कर दिए है, है? लेकिन पर प्रश्न उठेगा सत्य सत्य कैसा होगा ऐसे भी तो नहीं दिखा गया मिट्टी से घड़ा पैदा होता है घड़ा क्या सत्य पैदा होता है घटान कार्य भी पैदा हो जाता तो घट का गुण तो तो उस अन्य गुण के प्रति असमय कारण हो जाता ना घट क्या होगा कर कारण हो जाएगा यदि घट से भी कोई कार्य पैदा होने लग जाए तो घट क्या हो जाएगा कारण हो तो कारण का गुण क्या होता है हमेशा कार्य के गुण के प्रति कौन होता है तो घट का गुण स्व कार्य अन्य कार्य के गुणों के प्रति तो असमण हो जाता इसलिए स्पर्शोत्तर उपाधि नहीं दे सकते स्पर्शवत्व घट में भी है और घट किसके प्रति कारण नहीं उसे गुणों में दोष हो जाएगा इसे कहते हैं स्पर्शवत आम घटादि नाम स्पर्शोत्तर उपाधि नहीं घटा दी वे भी, तथा भी, गुण आश्रत भी और एक गुणों का पड़ जाएगा यह तो भी नहीं हो सकता विशेषण क्योंकि द्रव्यम कर द्रव्य का कोई क्योंकि घट क्या है किसी दूसरे द्रव्य के प्रति कारण नहीं होता है द्रव्य का समय कारण न होना ऐसे गाने की पेशा से द्रव्य कारण नहीं है ऐसे होता है अतः विशेषण नहीं हो सकता। और संयोगादि में अति व्यापक पालन करने के लिए अतृष्टत्व कहना पड़ा यह तो समझना है स्पर्शवत्व धर्म पठार तंतुओं में साधव्यापक और आकाश में साधना व्यापक उपाधिया महाविज्ञान अनुमान में बड़ा कठिन होता है समझाने में तो ग्रहण कैसे करना पड़ता है हमेशा साध्य साधव्यापकत्व को एक में लो साधन व्यापकत्व को दूसरे में मैंने एक को दृष्टांत में लोगे तो दूसरे को पक्ष में लेना पड़ता है यहां आप क्या कर रहे हैं साध्य व्यापकत्व को कहा ले रहे हैं दृष्टान्त में और पक्ष में साधन का अव्यापक तस्पर्शत्वपाधि बन पाएगा क्योंकि साधन कहा है आकाश में द्रव्य भूतत्व और स्पर्शवत्व है क्या नहीं है इस साधन का अव्यापक हो गया आकाश में और पूरा साध्य कहा है पठन पठारमक तंतुओं में और वहां पर भी स्पर्शोत्व है तंतुओं में अत साध्य की व्यापकता तंतु रूपा दृष्टान्त में साधन की व्यापकता पक्ष रूपा आकाश में लिया जाता है अतय उपाध्य है ऐसे पूर्व पक्ष का कहना था लेकिन स्पर्शोत्म के द्वारा कथित साध घटावी अंध्यावयी द्रव्यों भी सिद्ध होने लगेगा घट में क्या हो जाएगा आपका साधु से धोने लग जाएगा घट तो भी क्या है, है, है, है।, है? द्रव्य है। कारण भूता एक पृथक रूप गुण का आश्रय हो जाएगा घट भी क्योंकि घट में भी तो एक घटा बोलते हैं हम एक तो, तो है ही और घट का पटके पट तो दृष्टिकोण से एक पृथक घट तो में भी आ जाएगा हाँ सिद्ध धोने लगेगा और वो एक एकत्री के प्रति कारण होने लग जाएंगे और वो असंभव है क्या है एक में बोलते हैं। क्योंकि अवय भी अनेक बन रहे ना पहले परमाणु थे मिलके दृढ़ के अवय हुआ दृढ़ से त्र चरण होते होते, होते, होते होते बनते बनते घट तक बना मृत्यु का कारण बने धूल धूड़, धूल से पिंड बना पिंड से कपाल कपाल से घट अनेक भी बनते जा रहे हैं इन में कौन है? है। वो घट है। क्योंकि कहते हैं उस सागर कोई कारण कार्य पैदा नहीं होता और घट रूपी अंत्यवय भी में ये सब आ जाएंगे फिर उसका भी कारण बनना पड़ जाएगा यह है इसीलिए स्पर्शोत्तम उपाधि नहीं हो सकता घट-घट जो रूपाधि गुण है वो किसी के प्रति असमय कारण नहीं होते घट का अपना कोई कार्य होता नहीं है और द्रव्यसम कारणगत का तो उपाय देने लगोगे दोष हो जाएगा क्योंकि आकाश पक्ष में साध्या भाव की सिद्धि यदि कोई करना भी चाहेगा तो द्रव्य कारणता का अभाव कर क्योंकि आकाश का कोई कार्य होता है आकाश में कोई द्रव्यदि कार्य पैदा होते हैं नहीं द्रव्य अकारण तुम कहा दो आकाश में आदि क्यों नहीं आ सिद्धि हो जाएगी भाव को आकाश में दिखाना ही चाहते हो द्रव्य से काम चल जाएगा, द्रव्य असमय कारणत्व का उपाधि भी बन नहीं सकता अब कहते हैं निरूप निरूपाधिक और दोष रहित सिद्ध रूपी उपाधि दोष रहित हेतु को और साध्य को त्याग करने लग जाओगे वस्तु के स्वभाव को ही परित्याग करने का दोष कई बार बोल चुके हैं कि व्याप्ति किस निरुपाधि और हेतु का संबंध का नाम व्याप्ति और आपने जो जो दोष दिया उन दोषों को हमने निवारण कर दिया है उसके बाद भी यदि हट करोगे हम इसको नहीं मानेंगे तो वस्तु के स्वभाव त्याग करना रूप दोष आ जाएगा जैसे अग्नि उष्ण नहीं है कह देने के समान हो जाएगा यह बात हम नहीं वेदांत भी मानते वार्तिक कार का श्लोक वार्तिक नहीं स्वभाव भावानते निवृत्तोर्थो न पुष्पवत किसी भी भाव पदार्थ अपना स्वभाव हटता नहीं है और कोई भी भाव पदार्थ कभी भी अपने स्वभाव को त्यागते नहीं है जैसे रवि का उष्ण स्वभाव स्वभाव को भी वस्तु, तो, फिर तो वाला माना जाएगा, जाएगा, के समान हो इसीलिए निरुपाली संबंध रूपा व्याप्ति का अपना स्वभाव है और वो हमने स्थापित कर दिया है इसे व्याप्ति को आप किसी प्रकार से भंग नहीं कर सकते हैं तो इस अनुमान के द्वारा अद और एक प्रतत्व को कोई रोक नहीं सकता तत्र तथा आकाश आदि और काल आदि में जो गुण दो गुण भी आएगा क्या नाम अदृष्ट गुण और आश्रय बोला तो दो कौन से दो है वो से पहला वाला है एकत्व अपरम एक प्रतत्व तयोर एकम एक अपरम एक, एक प्रतत्व दो गुण जो हमने सिद्ध किया है उनमें से एक है कौन? एकत्र नामक संख्या और दूसरा है एक नामक तुना। दूसरा गुण। पृथक्तु तो और अन्यत्रिक कालादियों में भी इसी इन्हीं हेतुओं को देख करके आपको दोनों को एकत्र एक, एक पृथक् को सिद्ध कर लेना चाहिए संयोग तो, तो अधिक वृत्ति कार्यकार संयोगत्योगवत अब कभी विवाद जो संयोग घटारंभ संयोग भी कोई भी संयोग है वह संयोग कैसा है स्व से अधिक वृत्ति जो कार्य में एकार्थ संवे एक अधिकरण में समय समय से रहने वाले के योग्य है वो क्योंकि एकत्व जो रहता है होकर रहता है जो संयोग रहता है तो वो अव्याप्त होकर रहता है है ना अभी एक अंगुली में एकत्व है दूसरे में एकत्व है दोनों का संयोग हुआ है संयोग कहां रहेगा अंगुली में व्याप्त होकर नहीं रहता है अंगुली के एक देश मात्र में रहता है अव्याप्य वृत्ति है कौन संयम विभाग आदि और एकत्व नहीं कहते खोपड़ी में एकत्व केवल एको मनुष्य शरसी एवं एकत्म ऐसा नहीं व्यवहार हो सकता पूरा शरीर में एकत्व एकत्व्याप्त है इसलिए कहते कि देखो कि ये जो संयोग है कैसा स्व से अधिक वृत्ति स्व से अधिक वृत्ति वाला कौन हो गया एकत्र रूपा जो कार्य उस कार्य के साथ में समवाय सम रहने योग्य है एकत्व कहां रहा जो द्रव्य पैदा हुआ उसमें एक द्रणुख पैदा हुआ तो द्रणुख में एकत्व है वहीं पर परमाणु संयोग भी है अस्पताल संबंध है दोनों ही परमाणु में आ जाएगा एकत्व कहां है द्रुणुख में दृढ़ कहां है परमाणु में और परमाणु संयोग भी कहां है परमाणु में इसे परमाणु रूपये का आश्रय में यह संयोग भी है और साथ साथ वह कार्य भी विद्यमान कार्य जिसमें गुण था वो भी विद्यमान है। इस तरह से एक हैं एकत्व किसी देश भी कर लो एक इस से भी कर सकते हो स्व अधिक वृत्ति जो कार्य उसके साथ एकार्त एक तत्व तो रहा सामानकरण में सामने से रहने योग्य है क्यों संयुक्तत्व ये बात पहले भी आया ना तरसंग्रह में असमय कांड क्या बोला था कारणं कारणं के साथ साथ कारण वही एक गार दूसरे शब्द में मैंने एक कार्यकण्डा वृत्तित्व आनी चाहिए क्योंकि संयुग होने से का आरम्भ को संयुक्त समान त्रित माने तीन तंत्र कम से तो। ऐसा जो कपड़ा ऐसे कपड़े का आरंभ जो संयुक्त आजकल क्या होता है ये तो तो होता नहीं है वो तीन नहीं तीन धागा वाला होता है रोली जो बांधते है वो, उसका टुकड़ा ना का तोड़ देते हैं कपड़ा ये मान लिया वस्त्र समर्पयामी ढागा एक धागा तीन धागा होता ही रोली में तीन धागे वाला कपड़ा हो गया वो नहीं कपड़ा आए त्रितंथ का आरब्ध कपड़ा पट है उस पट को वस्त्र डाल रहे अक्षत पुष्पम स्वरुपया पुष्पी ना हो तो केवल अक्षतम स्वरूप करना है <laughs> और कोई सामग्री ना हो तो मानस पूजा मान दान दान दान दान दान। सब कुछ <laughs> सब मानस या तो मुद्राओं से पूजा करना पड़ेगा या तो मानस करनी पड़ेगी मुद्राओं का ज्ञान सबको है ना परंपरा तो प्राय है वो दक्षिण में थोड़ा बहुत है मुद्राओं से पूजा करना सिखा देते हाँ। नहीं तो ये जो श्रीयंत्र पूजा करने में तीन तीन घंटा लग जाता है मुद्राओं से पूजा करने लगो तो पौन घंटे में हो जाएगा क्योंकि जो पाठ करने का अंश है ना अवध करना ही पड़ता है बाकी जो क्रिया है वो सारी चीजा मुद्राओं से निपटा संक्षेप में हो जाता अब अभिषेक करनी है पूरा बोल के क्यों करना मुद्रा से निपटा दो आहवान ने मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं मुद्रा से कर दो ये भाव सारे मंत्र बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े मुद्राओं से काम चल जाता है दोनों भी करते हैं मंत्र भी बोलते हैं मुद्रा भी हुँ? करते रहते हैं क्वचित में है ऐसा जैसे गायत्री मंत्र का है वस्तान पूरे उसमें आपको बत्तीस और आठ मुद्राएं है चालीस मुद्रा पूरी करनी है मंत्र भी बोलना है लेकिन कई पूजा ऐसे हैं कि जहां बहुत ही समय ज्यादा लगता है और व्यक्ति के पास समय नहीं होता या प्रतिदिन इतना समय नहीं दे सकते हैं तो उस से सीधे कर देना है और हम लोगों के हम लोगों की परंपरा में केवल नवरात्र हम लोग बाकी साल भर मुद्रावशी पूजा न फल चाहिए न फूल चाहिए न दूध पानी चाहिए कुछ चाहिए पूरी सोडारोपण सोड संस सारी चीजें मुद्रा से निपटा देंगे सबको सबसे बढ़िया तरीका है और वो बहुत कम लोगों में कर्नाटक में दक्षिण कर्नाटक में बहुत ही कम परिवारों में मुद्रा पुरब पूजा का पद्धति है सभी के पास नहीं है ये मुकाम बिका के पुजारी की कृपा जिन पर साक्षात उन लोगों के पास ही है बाकी के पास नहीं है केरल से आते थे लोग हमारे पिताजी के पीछे पड़ते थे हाँ सीखने के लिए सिखाओ सिखाओ वो कहते थे नहीं तुम्हारे गोत्र कोई ना कोई बहना बना देते थे परम्परा तो है सुनकर कई लोग आने लग गए नहीं देते लोग समझते नहीं परंपरा आजकल हमारे सारी विद्या क्यों नष्ट हुई है अपरपरा विद्याओं को दी गई अतरा विद्या ही लोग हो गया सब गोल हो गया वेदांत की परंपरा भी अपम्परा को देने लग गए हमने इसलिए वेदांत खिचड़ी हो रखी है अनेक वेदांत हो गया <laughs> अनेक वेदांत कितने संप्रदाय हो गए वेदांत आचार्य शंकर संप्रदाय भी कितना आपस में टकराव अनेक व्याख्याएं लगे लगे अपना-अपना लग रहे इसलिए पर मुख्य होता है कि जो है संयोग, संयोग, त्रितंतुक संयो, पटारपण की की बात, आरंभक संयोगांतरण दिया त्रितंतुक पट तीन तंत्रों से बना हुआ कपड़ा उनके जो कपड़ा कारण था संयोग के समान है इसे कहीं भी कोई दोष नाम से कोई उपाध या कुछ भी नहीं बोल रहे पूर्व पक्ष इसी पर एक और अनुमान है एकत्र परमाणु वहां संयोगाधि वृत्तिक कार्य समय कारण अणुत्व परमाणु कैसे है संयोग से अधिक वृत्ति वाला जो कार्य है उसका समय कारण होता है अधिक वृत्ति वाला कार्य कौन हो गया एक पृथक उस कार्य के प्रति भी वो समवा कारण होते हैं अणुत् परमाणु होने के नाते के समान ऐसे ये भी अनुमान है, है। कारणत्व अवयवी, अवयवी तो योग्य पदार्थ के साथ एक आश्रय में रहता है सह विद्यते क्यों विद्यते होने से दृढ़ के समान द्वितंतु को वे ना द्वितंतु पट भी होता है दो तंतुओं से बना हुआ पट के समान त्रितंतु बोले थे अद्वितंत पट बोले रूपाधी नाम एक आश्रय वृत्वा संयोग से दुष्टत्वाद क्योंकि जो है एक आश्रम विद्यमान रहते ही हैं और लेकिन संयोग दुष्ट होता है श्री चतुर आरब्धत्वात् न सिद्ध और जो पटाधिकारी कैसे हैं तीन चार आगुओं से भी बनने वाले होने के नाते उनमें सिर्फ शांत दोष भी नहीं दे सकते अनिनी वो कथा परिमाण सिद्धि इसी प्रक्रिया से परिमाण की भी सिद्धि आप कर सकते हैं कि अवय भी है जिस पट के समान रूपाधि गुण एकमात्र आश्रय व्याप्त करवाते हैं और संयोग दो दो आश्रम में सदा बने बने रहने वस्तु हैं इन तीन चार तो से आरब्ध होता है अतए ऐसे पटो में कोई दोष आप दे नहीं सकते इसी प्रकार परिमाण की सिद्धि कर लो बोल दिए भले यहाँ पर आगे विस्तार परिमाण की सिद्धि अलग से करेंगे अनुमान से संख्या का अनेकत्व और अनेक पृथक् सिद्ध करना है अनेकत्व तो अनेक पृथक् विवाद बुद्धिज गुण और आश्रय विवाद आस्पद जो घटा दी है वो कैसा है बुद्धिजन्य दो गुणों के आश्रय होता है बुद्धिजन्य दो गुणों के आश्रय होते हैं क्योंकि वैशेषिकों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है द्वित उत्पत्ति की प्रक्रिया इन्होंने जिस ढंग से समझाया किसी भी दर्शन करने नहीं समझाया आपकी बुद्धि में कैसे पैदा हो जाता है यह दो है तीन है ये क्योंकि इनके यहाँ और वेदांतिक वृत्ति मत वृत्ति के अनुसार क्या है वृत्ति भी त्रपक्षण अवस्था ही है कि क्षण तक वृत्ति हुआ स्थिति और वही वृत्ति को बार बार बोलो ना अहम अहम बोलते हम लोग उसको और इनके यहाँ क्या है लेकिन अंतर यह सकल प्रकार का ज्ञान जो है तृक्षण अवस्था आत्मा में उत्पन्न हुआ स्थिति हुई लाइव हो ऐसा को मानोगे, तो का का ज्ञान संसार में दो तीन चार कैसे? देख लीजिए आप पहले पहले जमाने में भी आजकल भी है बच्चों को सिखाया जाता है जैसे स्लेट में ही होता था आधा स्लेट होता था आधा ऊपर होता तो उसमें मणिया होती थी वन और ए, ए, और एक दो ऐसे बोलते और उससे पहले हम लोग जब थे हम लोगों के जवाब में तो हम लोग ने सब देखा नहीं तो हम लोग क्या था अंगुलियों से पढ़ा देखो ये, तो ये भी एक मिलके कितना हो गया दो ऐसे करके सिखाया और गिनते तो हाथ पर वो सब लगा पंद्रह में तो कहाँ जो होगा और पंद्रह गिनमै जूते हाथ डालोगे कहने को मतलब एकत्र तो संख्या गिनना पड़ता एक एक, एक, एक एक कितना है तेरा है तो ऐसे तेरह संख्या हो गया तो एकम बोलोगे ना अब पहला ज्ञान वो नाश होते, होते दूसरी इधम एकम बना जब दूसरी नष्ट हुआ तब बोलोगे तब तो, तो पहला वाला रहा ही नहीं फिर इमोद कैसे कहोगे इसलिए कहते हैं ये है, उत्पादक उत्पादक जो ज्ञान होते हैं वे तीन, तीन, तीन नहीं है, है। इसको उससे जन संख्या क्या होती है हमेशा दो तीन आदि उस ज्ञान का विषय संख्या क्या है दो तीन आदि पर एकम एकम करके हुआ फिर इमो हुआ तस्तुत हुई तो चौथे क्षण में जाकर द्वित चतुर्थ क्षण में जाकर जा द्वित ज्ञान दो चतुक्ष माने बिना द्वि आदि संज्ञा ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता उसको अनुमान में साधिकोट वर्ग बुद्धि बने वही सापेक्षा बुद्धि बुद्धि उस बुद्धि से चिन्ह गुण कौन हो गया द्वीआल संख्या है? है कौन घट द्रव्य समय कारण आत्मत् तो द्रव्य होने से समय कारण होने से जैसे कि आत्मा कोई कहे नचा आत्मत्व तो उपाधि आप तो, तो को उपाधि बना दूंगा कदा ऐसा नहीं कर सकते ईश्वर विचारात ईश्वर में विचार होगा क्योंकि ईश्वर दो तीन ही क्या है? तो साध्य रहेगा वहां पर नहीं है दिव्य का अनेकत्व यानी प्रथकत्व का आश्रय ईश्वर नहीं है और लेकिन उस आत्व तो है परमात्मा है ना उसमें भी तो रहेगा तो साध्य का व्यापक नहीं बना ईश्वर साध्य का भाव अधिकरण में आपको उपाधि चला गया इसलिए कहते उपाधि वे विचर दोष हो गए में। दो गुण कौन है जो आपने सिद्ध किया अनेकत्व संख्या अनेक सिद्ध जो दो गुण है उनमें से पहला गुण का नाम है अनेकत्व संख्या दूसरे गुण का नाम है अनेक पृथत्व तदेव सिद्ध संख्या पृथत्व व्यवहारेणापि सिद्धि इस प्रकार से हमने भले ही अनुमानों से संख्या और पृथक नाम गुणों को सिद्ध कर दिया है जो अनुमान नहीं जानते हैं, के लिए एक व्यवहार लोक में भी सबको मालूम है एक दि द्वि सब व्यवहार को होता ही जितना भी अनपढ़ होगा लेकिन रुपया किन्ना तो सबको आता है <laughs> कैसे गिन लेते हैं? पता नहीं अनपढ़ सब गिन लेते ऐसा कोई बालक नहीं मिलेगा जो रुपया गिनना नहीं जानता भले स्कूल नहीं गया उसने स्कूल का शक्ल नहीं देखा है वो भी रुपया गिनना जानता पता नहीं बड़ा गजब बात जंगली लोग हैं जैसे वो भी रुपया गिन लेते सब गिनना जानते इसे व्यवहार से सिद्ध ऐसा अनुमान सिद्ध करने कोई जरूरत नहीं थी चल अपने बुद्धि की थोड़ी करने के लिए कसरत किया गया है। व्यवहार से एक, दो तीन चार इत्यादि व्यवहार जब बिना कोई आधार का ही हो रहा है वैसे ही मूर्खता प्रकर नहीं लो व्यवहार ऐसा मत कहो इसका भी निमित्त है पदात प्रसंग व्याकरण कार कैसे एक से सुप्रत क्यों ला रहे हैं दी सौ प्रत्येक लाख प्रत्य लाके पदत्ति कैसे कर रहे हैं आप किसी भी अर्थ के लिए कोई पद प्रयोग करना है तो उसका निमित्त होता है द्रव्य जाति क्रिया पांच निमित्तों में से कोई न कोई निमित्त होना जरूरी है निर्निमित तक कोई पद प्रयोग ही नहीं होता इसलिए कहते हैं पदत्व व्याघात प्रसंगात नहीं इन सब पदों पद तो ही नहीं रह जाएगा भले व्याकरण से बना लो लेकिन अपद हो जाएगा ये और ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण लिए, है हमारे लिए बहुत जरूरी है ये ये भी एक शब्द बहुत जरूरी नहीं तो हमारा वेदांत भंग हो जाएगा जरा मंत्री खराब हो गया सदैव एकम पद भी यदि अपद हो जाए असाधु पद हो जाए होगा इस पद की साधु जरूरी तो है तब उसके अर्थ की सिद्धि होगी प्रवृत्ति निमित्त के, के आधार पर का निश्चय हो जाता है ना इसे प्रवृत्ति निमित्त के बिना शब्द व्यवहार होता ही नहीं है इसे जो लोक में भी जो व्यवहार हो रहा है एक द्वित्री इत्यादि जो कुछ भी पढ़े लिखे व्याकरण आदि उनके पद व्यवहार का पीछे भी प्रवृत्ति निमित्त मानना ही होगा नहीं तुस्पत्व क्या आपत्ति दिया न चाहे पुनर्यक युक्त पूर्व पक्षी कहता है ये ये संख्या नामक गुण को जरूति नहीं मानने बड़ा हो गया संख्या आप जो गुण मान रहे हो इसकी जरूरत नहीं है कैसे हो रहा है वो अभेद के लिए एकत्व लोग। अभेद में एकत्व बोल देते हैं और भेद के लिए अनेकत्व बोल देते हैं भेद समुच्चय में अनेकत्व व्यवहार हो जाता है और अभेद में एक हो गया है इसलिए अभेद और भेद के अलावा कोई संख्या नाम का चीज मानने की जरूरत नहीं है ये जो पूर्व पक्ष कर थी न युक्त ऐसा आपको कहना बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि हम आपसे पूछेंगे वा भेद पट जैसे हमने प्रयोग कर दिया एक पट एक पट एक शब्द का तो आपने अभेद कर दिया ना हु? तो हम आपसे पूछेंगे ये जो अभेद एक शब्द बोध अभेद है वह पट अभिन्न की भिन्न अर्थात पट स्वरूप ही है वो अभेद का मतलब क्या पट स्व से अभिन्न है अर्थात पट का स्वरूप का नाम अभेद है एक पट स्वरूप का नाम अभेद है फिर तो पटा कहो अभेद को एका कहो सच हो जाएगा फिर एका पट प्रयोग कैसे कर रहे हो तो आप पट का स्वरूप को कथन करने के लिए साथ में एक असुभ कैसे प्रयोग करेंगे आप पट का स्वरूप तो पट स्व से ही पूरा हो गया फिर एक असुप क्यों आ रहा है इसे वो जो अभेद एक बोध है वह पट से भिन्न मानना पड़ेगा है ना वही समस्या खड़ा कर अभेद है किम पढ़ा तथा अतिरिक्त हो वहा वह पट वो जो अभेद है वह पट रुपयी है पट से भिन्न है दोनों पक्ष में समस्या आएगा